भगवान वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण के रहस्य लीला कथाओं का अमृत पान हम कर रहे हैं और उन युगों का साक्षात्कार कर रहे हैं उन युगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी वेद का समय था वेद के युग थे गोविंद बहुत कहते हैं कि आत्म ज्योतियों से मन के कोनों को जगमगाओ दीप मालिका बनाओ हमने दिवाली मनाई कि मन का कोई कोना न रहे अंधेरा राम ज्योतियों से मेरा रोम रोम जगमग रहे और अब मुझ में कभी कोई झूठ कपट फरेब के अंधेरे ना आए मैं प्राणी मात्र में आत्म ज्योतियों का दर्शन करूं, तो मेरी दिवाली दिवाली हो फिर उसके अगले दिन हम सब ने मनाया गोवर्धन और हमने जाना कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया था ये उसी के निमित्त होती है गो शब्द का अर्थ होता है ज्योति वर्धन माने वृद्धि करने वाले कि जो ज्योतियों की वृद्धि करने वाले सचराचर को धारण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं हम उनकी राह चलेंगे गोवर्धन की राह चलेंगे अब हमारे सामने कल के त्योहार में दो चीजें थी गोवर्धन या गोवर्धन बोलो गोबर से ही बनाते हैं कि दो रास्ते हैं चाहो तो जिंदगी का गोबर बना दो और चाहो तो ज्योतियों का वर्धन कर लो ये बड़े मनोरम त्योहार है हमारे ये सब ये कहना कि खाली लीखा पोत कर रहे हैं या रिचुअल्स कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ये सब एजुकेटिव है और आज का पावन दिन है भैया दूस का और ये अमृत पर्व सारे विश्व में मनाया जाता है अपने अपने ढंग से हर कोई मनाता है मैंने जिप्शीस को भी देखा यूके में मनाते हुए कि चांद फिर पैदा हुआ है रात जगमगा गई है और हुई है भोर सुबह मैं सीधा अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं थोड़ी बहुत गलती हो सकती है वो बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा किसी को चांद फिर पैदा हुआ है एक शिशु सा बड़ा हुआ है और सुहानी भोर में सोने की किरणें फैल गई हैं धरती से अकुए फूटे हैं आज नई जिंदगी का आगाज करें आओ आज के दिन एक बार फिर धरती को मां कहें सूरज को पिता कहें यह वहां का है इसी तरह के आज के दिन के त्योहार अफ्रीका में ट्राइबल्स मनाते हैं और फिलीपींस में भी मैंने देखा कि भले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है लेकिन उनकी ये रिचुअल्स आज भी मनाए जाते हैं कि धरती मां ने नई करवट ली है धरती से अगुए फूटे हैं नई जिंदगी ने जन्म पाया है आओ आज इनके लिए भी उत्सव मनाया जाए इन्हें भी खिलखिलाया जाए क्योंकि पीछे आ रहा है शीत का एक भयंकर प्रकोप जब चारों ओर धुंध सी छाएगी बर्फ ही बरस बरसती दिखाई पड़ेगी और जब चारों ओर पेड़ों पर बर्फ की ठंडक समा जाएगी आओ इन पौधों को खिलखिला दें कुछ हंसा दे इतना तो मजबूत बना दें कि यह सर्दी को सह जाए तो अपने अपने ढंग से धरती आकाश से हर आदमी ने हर ट्राइब ने अपने को जोड़ा हुआ था लेकिन जब वो नई फिलोसफी आई नए फिलोसफर बने उन्होंने कुदरत से हर एक से हटकर के एक नए अपने कम्युनल फिलोसफीज बनानी शुरू करी हम इन सब से कटते चले गए धरती के मानव ने जब भी कल्पना की थी धर्म की तो उसने धरती से फूटते हुए अंकुओं से की थी कि मेरे भीतर भी तो कोई किरण किरण बुनता है मुझे और सुंदर रूप देता है मुझे लेकिन जब सांप्रदायिकता और गुरुडम आगे बढ़ने लगे तो धरती और आकाश बहुत पीछे रह गए बहुत बौने हो गए कोरी सतही बातें ही कम्युनल फिलोसफी इन रिलीजन मजहब बन के रह गई और हम अपने से ही कटते चले गए वेद में बार बार हम आत्मा की चर्चा करते हैं क्या है ये आत्मा कौन है सब कहते हैं ये भगवान है ये घट घटवासी आत्मा है कृष्ण है श्री राम है सब कहते हैं सब कहते हैं आत्मा का ही परम तत्व तो परमात्मा है दोनों में कोई भेद नहीं है ये क्या है ये सृष्टा है और सृष्टि में है क्रिएटर एट क्रिएशन इस आत्मा कि जब सृष्टा स्वयं सृष्टि में लगा हुआ हो रमा हुआ हो तो उसे हम आत्मा कहते हैं जो घटघट वासी है कम्युनल फिलॉसफी को और उनके गुरुओं को यह रचना नहीं है हम एक बहुत पहले की बात बताते हैं लखनऊ के एक बहुत बड़े धर्म गुरु आए सांप्रदायिक तो कहने लगी ये क्या आप रामो कृष्ण गा रहे हैं थोड़ा एडवांस है, आगे बढ़िए। हम आप कहना कह जाते हैं अरे बोले ये पत्थर ही पूछते रहेंगे हम कब पूजेंगे मैं हैरत से उस आदमी का चेहरा देख रहा था ये बहुत बड़ा धर्मगुरु है हजारों की भीड़ लगती है इसके यहां लाखों की मठ ही मठ है इसके और इतना भावना है ये किसे याद नहीं कि आज भी हर सांस को तुझे कोई भीख में दे रहा है अरे कहां से भूल गया तू कल आप तो उसी फुआर गवार पर में बैठे कोई जवाब नहीं दिया उसको आप भी तो दीवारों को जवाब नहीं देते हो जहां कान ही नहीं सुनने वाले उन्हें कोई जवाब क्या दे जो अपनी विषांतता में अंधे और बहरे हो गए हैं वो सत्संग भी कहां सुन पाते हैं और उसे महत्व तो कहां दे पाते हैं आसक्ति नहीं छोड़ेंगे और आसक्तियों के लिए सत्संग जब चाहेंगे छोड़ देंगे और फिर भी भक्त बनने का सबसे बड़ा स्वांग भरेंगे विचित्र बात है आज के ब्रह्म सूत्र में यही कहा है कहा वदति इति चेना प्रा, प्राज्ञो ही प्रकरणार्थ इति वदतना प्राजो ही प्रकरणार्थ कि हर कोई कह रहा है सब तरफ से सुन रहे हैं कि वो है अथवा नहीं है कैसा है ऐसा है कि वैसा है कौन है ये जिसे मैं कहता हूं आत्मा कहा जब सृष्टा सृष्टि में व्याप्त हो जाता है तो वो आत्मन कहलाता है आत्मा कहलाता है सचराचर के सृष्टि की उत्पत्ति के जितने प्रकरण है वेद आदि ग्रंथों की जितनी मान्यताएं हैं स्मृति ग्रंथों में तथा सभी भाषियों में इसी प्रकरण को नाना प्रकार से समझाया गया है। उन्हें अलग अलग मत जानना एक ही सत्य को नाना दिशाओं और विधाओं से बताया गया है कि जब सृष्टा सृष्टि में होता है उसे हम कहते हैं आत्मा और वही तो है जो किरण किरण बुनकर एक नवजात सृष्टि को उत्पन्न करता है शिशु को बनाता है एक सुंदर देवालय बनाता है जिसे हम कहते हैं ये शरीर ये बच्चा है और उसी में वो जीव रूप हम सब को स्थान देता है उतारता है तो इस प्रकार जीवात्मा रूप हम सब उसी के बनाए हैं और उसी के घर में है और वो हर किरण बुनता है हमें वो नवजात शिशु कि हर अबोध क्षण को प्रकट करता है बन के आत्मा सो जाते हैं हम सब वो नहीं सोता है वो निरंतर इस शरीर की एक एक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता रहता है किरण किरण बन के हाँ दिवाली के सा वो हम सबके जीवन को जगमगाता रहता है वो आत्मा है वो घट घटघटवासी है सात लोग सेवेंथ हेवन सात आसमान ऐसी कोई कल्पना सनातन धर्म में कभी नहीं रही क्योंकि सात लोग नहीं खरबों लोग हैं तो किसी एक लोग में उसको प्रतिबंधित करने वाला दूसरा परमात्मा कौन है जरा उसके भी दर्शन कर ले जब वो एक है और उसी ने सबको बनाया है तो ये दूसरा कहां से चला आया है जिसने सातवें आसमान में उसे कैद करके धर दिया वह हर लोक में है सर्वत्र है वदत इति चेह चा एना न प्राजो ही प्रकरणा जिस दृष्टि से जहां पर भी जिस प्रकरण में भी पाओगे वो जो सबको उत्पन्न करने वाला है वो भीतर है तुम्हारे तभी तो क्षण क्षण उत्पन्न कर रहा तुमको नहीं तो सातवें आसमान से सांसों के आने की इंतजार में जाने कब के सब के सब ढेर हो गए होते गाड़ी लेट हो गई होती सब जल्दी तो ये मूर्खता के सपने छोड़ो ये कोरी तथा कथित कल्पनाएं हैं मैं कैसे कहूं ये दिमागी फितूर है आप सबके धर्म एक विज्ञान है जीवन से जुड़ा हुआ क्षण क्षण पढ़ो अपने आप को पहचानो अपने आप को थोथी चर्चाओं से भी कुछ पाने वाले नहीं हो एक एक शब्द पढ़ो खाली रिचुअल दौड़ाने से कुछ होना नहीं है बहुत करीब हो जाओ अपने मिल जाएगा वो वो तो आज भी रोम रोम तुम्हें प्यार कर रहा है और तुम आसक्तियों में भटक रहे हो गली चौराहों में पूछ रहे हो मठों पे जाकर कि कहा मिलेगा वो भटकते रहोगे कुछ नहीं पाओगे अरे थोड़ी सी चुटकी भर ईमानदारी ही अपने प्रति ले आओ और ईमानदारी से अपने को पढ़ डालो ये सारे दिन ये त्योहार जो हम मनाते हैं ये एजुकेटिव है हमें प्रेरित करने के लिए शिक्षित करने के लिए जगाने के लिए ना कि खाली दिए दिखाने के लिए अपने को पढ़ो अपने को समझो अपने को जानो क्योंकि तुम परमेश्वर की बनाई अतिशय मनोरम कृति हो बहुत घटिया अपने को मत मानो वही बना रहा है तुम्हें तुम उससे न जुड़कर घटिया सोच के साथ क्यों जुड़ जाते हो अपने रूप पर ही क्यों महल को लेकर के अपने रूप को भ्रमाते हो कोई दूसरा तुम पर कीचड़ डाले पास समझ में आती है तुम खुद क्यों कीचड़ हुए जाते हो हु? हर कोश उसका बन रहा है ना मम्मी जानती ना पापा तो कौन सा दंभ है जो तुझे तेरी अंतरात्मा से जुड़ने से रोकता है और तू केवल मनुष्य की योनि में एक दम्भी पिशाच पर जीना चाहता है। क्यों तो कहा वदतीति चेना प्राग्ञो ही प्रकरणार्थ जो जो कुछ जहां जहां कहा गया है अरे तेरा तेरे अंतर से ही जुड़ाव हो इसी हित में कहा गया है सारे प्रकरण तुमको तुम तक लाते हैं और तुम हो कि भीतर जाने को राजी नहीं अपने को पढ़ना नहीं चाहते हो और दुनिया को उपदेश देना चाहते हो और आज की ऋचा जैसा कि हम जानते हैं हमारे ऋषि हैं हिरणेश आंगी और यह उनका समापन सूक्त है तो आज की ऋचा भी लें ये स्तुति खंड है अब ये वो मंत्र है जिसे जो भी हवन यज्ञ करते हैं नित्य हवन भी करते हैं वो इसको जरूर गाते हैं और तुलसीदास जी मुस्कुरा के कहते हैं दाद और धुनी चाहूं दिसी सुहाई और भेद पड़े जनु बटू आज आजरी का अर्थ भी जान ले हवन तो रोज करते कह आकृष्णेन रजसा वर्तमानो वर्तमीयृत च चिरणेन सविता रेना देवो याति भुवनानि पश्य आप गाते हैं ना आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्मिल पूजा में पंडित जी भी गाते हैं लेकिन क्या आपने जाना आपने क्या कहा आज आप जान आ माने आवाहन है पुकारते हम तुमको कृष्णे कृष्ण माने अग्नि है ना हे आत्म ज्वालाओं को प्रज्वलित करने वाले हे आत्मा ही यज्ञ आज तेरा आवाहन है आज तेरे सम्मुख हूं अब न विषय है न आसक्ति है न संसार है न भेद है न अज्ञान है न संदेह है आज सम्मुख हूं आपके आ कृष्ण कि हे महान यज्ञ हे मेरे अंतर में प्रज्वलित ज्योतियों के हे प्रलय है हे अग्नियो ब्रह्म ज्वालाओं आज आवाहन है आप मंत्र तो पढ़ाए और आह्वान जानते ही नहीं तो करते कैसे अब जान ले रजसाह वर्तमानो रजसा वर्तमानों भस्मी वर्त के कणों से कण कण बालू से मट्टी से छितये हुए उन कणों से हमें वर्तमान अवस्था तक इस मनुष्य के रूप तक लाने वाले हे कृष्ण हे आत्मयज्ञ आजावाहन है आपका कितना अंधा था कि कभी लौट के अपने को देख नहीं पाया उम्र इतनी चली गई और ये बालक पढ़ते हैं वेद वो आपके पूर्वज हैं आप उन्हीं के वंशज हैं वो अपने सत्य के कितना करीब जीते हैं और आप अपने सत्य से दूर इस असत्य को कितना भ्रमात्मक जीते हैं संसार को दोनों का भेद देखो आकृष्ण रजसा वर्तमान इस वर्तमान तक बरत करके लाने वाले क्षण क्षण बुन के लाने वाले भस्मी के कणों से हम सब को ऊपर उठाने वाले ये रूप देने वाले हे आत्मा ही यज्ञ मेरे अंतर में प्रज्वलित हे ब्रह्म यज्ञ आवाहन है आपका वर्तमान हो निवेशन और अब हमें पुनः निवेशित करो अरे जैसे भस्मी से निवेशित करके इस मनुष्य आप लोग पैसे का निवेश करते हो नहीं तो निवेश से चौंकी मत सारे एक शब्द वही है क्यों क्योंकि अमर कोष एक ही है भाषा सबकी एक है तो कहा आकृष्णेन रजसा वर्तमान हो ब्रह्म ज्वालाओ हे यज्ञ हे आत्मा हे प्रदीप बाहर हाथ जोड़ के बाहर आहूति दे रहा हूं पुकार तो अपने ही अंदर को रहा हो पारसियों की तरह बाहरी बात बाहर करोगे हाँ तो आकृष्णेन रजसा वर्तमानों निवेशन अब इस वर्तमान को मेरे फिर से निवेशित करो जैसे पूंजी का निवेश करते हो लगाते हो कहीं तो मुझे पुनः निवेशित करो अमृतम उस अमर राह में अमृत में मर्त्यं चार जो मृत्यु की ओर जाने वाला है जो मरणशील है आज उसे पुनः निवेशित करो कहा करो अमृतम हे यज्ञ पुनः ग्रहण करके मुझे उस अमर रहा को प्रदान करो इसमें कौन सा शब्द है जिसको कि आप प्रयोग में नहीं लाते हैं सभी तो हैं हां थोड़े बहुत हैं कृष्ण माने अग्नि होती है कृष्ण माने आकृष्ट करना भी होता है तो यहां आकृष्ण आवाहन है ब्रह्म ज्योति आपका यज्ञ में जो प्रज्वलित है रजसा वर्तमान आप ही तो हमें भस्मी के कणों से इस वर्तमान रूप में लाए और कोई भी नहीं जो बना पाया हो मुझे कभी भी। निवेशियन आप फिर से निवेशित करें हमें अमृतम अमर रहा में अमृत में अमर अवस्था में मरते चा जो मृत मृत्यु की ओर जाने वाले हैं और जो अंतरमुखी हो गए आपको अर्पित हैं आज उन्हें आप दोबारा निवेशित कर अमृत की राह प्रदान करें भीतर नहीं जाएंगे अंधेरा है तो बोले बाहरी दिए जलाओगे भीतर नहीं क्या अंधेरा जब कहते हो भीतर है तो चलो भीतर के दिए जलाए जाए अपने अंतर को रोशन किया जाए तो क्या कह रहे हैं हिरेण्य सविता रथेना सुंदर ज्योतियों से स्वर्णयुक्त आभा से सूरज की ज्योतियों से रथेना इस शरीर को ज्योतिर्मय बनाने वाले देवो याति हमें देवत्व की ओर अब ले चलो हे आत्मा है भुवनानी पश्चियन जिस प्रकार सूरज अपनी ज्योतियों से सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार हे आत्मा मेरे आ देह रूपी इस लोगों को इस शरीर को रथे ना इस शरीर को इस देह में व्याप्त सभी लोगों को ज्योतिर्मय करने वाले हे आत्मा हे सूर्य आप ही देखते हो तभी तो रोशन रोशनी पाते हैं तो उसी प्रकार आज मुझे हमें भी है न देो या देवत्व की ओर ले चले ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए नष्ट न हो जाए तो इस प्रकार हमने देखा कि दिवाली था कि अंतर मन के दिए जला लो दीपावली मना लो हमने खाली बाहर जलाए जलाना था असत्य को झूठ को कपट को लोभ को मोह को और जगमग ज्योतिर में बनाना था अंतर के जगत को तो हम मनाते दीपावली यदि हम बाहर ही बाहर कर रहे हैं तो हम कोरे सांप्रदायिक हैं हम धर्म को जानते ही नहीं हमने कभी धर्म की राह नहीं ली तो यहां सनातन धर्म की हर पूजा पाठ वेद की प्रत्येक ऋचा बाहर निमित जगत में है और भीतर स्व जगत में है दोनों जगत स्पष्ट हैं सुस्पष्ट हैं और हम धर्म पूर्वक दोनों को एक साथ जी सकते हैं इसमें कोई अड़चन नहीं है लेकिन हम हैं कि अंतर के जगत को महत्व ही नहीं देना चाहते आज जब पैसे की कीमत है तो आदमी तू तो बहुत घटिया हो गया ना और घटिया इस कदर हो गया कि पैसे ने तुम्हारे संबंधों की मिठास खाई आपस का विश्वास खाया मन की शांति खाई पैसा तो बेशक बड़ा हो गया और अरे आदमी तू तो महा घटिया हो गया पैसे का भोजन बड़बन गया स्व जगत और निमित जगत में भी पैसा ही होता पार्टर सिस्टम में लेकिन तू घटिया नहीं होता महत्व तेरा होता पैसे का नहीं होता दोनों तरह से आप जी सकते थे लेकिन आपने जीना ही नहीं चाह आपके साथ हम भी तो जी रहे हैं बाकी मठ भी जी रहे चेले आओ चंदे लाओ गंडा ले तभी ले माल उतारो यहां न चेला न चंदा न ताबीज न गंडा अविश्वास कीजिए इस धरती पर एक ही सुखी आदमी है वो सनातन स्वामी न लिपटना किसी से न लिपटाना किसी को क्यों लिपटने और लिपटाने को मेरा अंतर आत्मा गोविंद है ना तो फिर और का काम क्या है जगत सेवा है सेवा करें पिछली बार आपको एक बात बताई थी कि देखन को गोविंद है सेवा को संसार आप क्या करते हो दिखावन को है गोविंद और लिप्तन को संसार और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलती इन दिनों का इन व्रतों का इन त्योहारों का कोई अर्थ नहीं है कल जो बनाया गोवर्धन आपने या तो ज्योतियों का वर्धन करो नहीं तो गोबर गोबर जियो गोवर्धन हो जाओ दोनों में कोई एक चलो, और जो दोनों के बीच में फुदकोगे तो न घर के न घाट के तुम्हें ईमानदारी से एक रास्ता लेना ही होगा कोई दो रास्ते नहीं हो सकते तुम्हारे लिए उसके होके भी जिया जा सकता था अब मिस्टर पैसेलाल के होके भी जिया जा सकता मर्जी तुम्हारी है उसके होके जीने में हर काम में उसी को देखते हैं निमित्त जो है उसके जब मरने लगता है तो आप राम जी का और चित्र लगा देते हो कन्हैया का लगा देते हो भागवत का या गीता का या रामायण का पाठ कराते हो दिया जलाए जमीन पर लेटा दो तो क्या वो पढ़ लेगा क्या दिख जाएगा उसको जो जिंदगी भर विषयों के पीछे भागता रहा अंतकाल में फिल्म की तरह वो विषय चलेंगे मूर्छा में उसकी फलाने ने ये कहा फलाने ने वो किया जैसे भी बैठे बैठे करते हो दिमाग में चक्कियां पीछा करते हो पिस्ता कुछ भी नहीं बकवास के अलावा सारा सारा दिन मन की चक्की न जाते क्योंकि तुम संसार देखते हो तो संसार ही तो तुम्हारे मन की चक्की में पिसेगा बेकार पिसेगा अतीत को घोटते रहोगे तो अंतकाल में वो सब कहां दिखेगा बेटा क्योंकि तुम स्वभावता वही देखना चाहोगे जो तुम देखते रहे हो ये महामंत्र है जो अभी दिया है कि झूठ में जीना कपट में जीना फरेब में जीना क्या करें स्वामी जी गर्गृहस्ती है काम धंधा भी तो देखना पड़ेगा यह भी तो धर्म है अच्छा मैंने कहा इस धर्म को धर्म से निभाना था ना अधर्मी होके का निभाए रहे और ये कपट जाल अपने को भी पिला रहे मुझे भी बता रहे क्या तुम पशु से भी नीचे हो क्योंकि पशु श्री हरि का निमित्त बन के आज भी जीता है और तुम्हें तकलीफ है और कहते हो कि तुम समझदार हो और जब इस जगत को नियमित जगत जानते और इस भरपूर दिव्य स्वाद की के हो कि जीते तो क्या पैसे नहीं होते तुम्हारे पास क्या काम धंधे न चलते तुम्हारे हां तो फिर कपट धंधों की क्या जरूरत थी एक कमजोर कायर की तरह सबसे पाने की एक भिखमंगी मनोवृत्ति क्यों डाली तुमने जबकि दाता हर और कृपा पर छा रहा है तो तुम भिखमंगे बनके क्यों जी क्योंकि तुम अपने को नहीं पढ़ पाए तुम अपने को कभी नहीं जान पाए क्यों क्योंकि तुम्हारा बचपन गुरुकुल में नहीं आया अपने से ही कटे रहे तुम पढ़े भी तो अच्छी नौकरी बढ़िया कि अपने को जानने के लिए और आज मनुष्य होकर भी अपने को नहीं जानोगे तो कल क्या पशु बन के जानोगे क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वही आगे वही जन्म वही राह पाता है मनुष्य की योनि में कपट और प्रेतों की लीला करोगे तो पिशाच योनियां निश्चित मिलेंगी पशुवत से भी निकृष्ट व्यवहार करोगे तो दया करके पशु बना देगा मनुष्य फिर न बनाने वाला इसे समझने की जरूरत और इसी को हमने यहां से नीचा में कहा है कि आ आकृष्ण रजसा वर्ग मानो इसको स्पेश व्याकरण इसीलिए हटा देते हैं इसे हर राह में तुम्हें यह सूरज सा निकलेगी कि आओ अपने को प्रेरित करो ब्रह्म ज्वालाओं में अग्नियों में आत्मअ्नियों में वर्तमानो जो तुम्हें भस्मी के कणों से खेत की मट्टी से धूल से वर्तमानो इस वर्तमान अवस्था तक लाए निवेश अन्य और आप अपने को निवेशित करो अमृतम अमर रहा में मरतेम चाह मरणशील राहों से और बाकी सारे भटकाओं से तथा हटते हुए हिरण्येन सविता रथेना वो स्वर्णिम ज्योतिर्मय ज्योतियों का सूर्य आत्मा इस शरीर में जगमग है हमारे देवो याति वो देवत्व की ओर ले जाने के लिए आया है वो देवयान है हमारा भोनानी नानी पश्यन प्राणी मात्र में उन्हीं को देखो आप इन ऋचाओं से व्याकरण इसीलिए हटा लिया जाता है क्यों हटाया जाता है ये सूत्रात्मक भाषा है अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ ये सत्य का अंतर ब्रह्मांडीय एप्लीकेशन है हर अवस्था में हर जिन्होंने वेद नहीं जाने जिन्होंने इन भाषाओं की, की सूत्रों को नहीं पढ़ा नहीं पहचाना वो भटकते रहे कि यह अर्थ सही कि वो अर्थ सही नहीं एक सूरज से जैसे एक हजार किरणे प्रस्फुटित होती है तो इसी प्रकार वेद जो है जीवंत आटो सजेशन है एक ईमानदार पद के लिए वो जो जानना चाहता है अपने को वो जो चलना चाहता है इस राह पर तो इस प्रकार ये हमें प्रेरित करते हैं ये हमें राह दिखाते हैं ये हमें पढ़ाते हैं और ये हमारे जीवन की धड़कन बन जाते हैं कि जहां कहीं खड़ा हूं ये रिचा मेरे अंतर में गूंजेगी और मैं सावधान हो जाऊंगा नहीं मुझे तो अपने जीवन के हर क्षण को भौतिक वासनाओं विषयों में नहीं आत्मा में निवेशित करना है निवेशन्य अमृतम चा न के मरणशील राह पर मर्त्यम मरणशील राह पर भटकाओं में नहीं विसंगतियों में नहीं जाना जो है वो ही रहे जिसका है उसी का हो और बंद कर ये भटकना ये बकवास कि थोड़ी देर का सत्संग और फिर वही पूर्ण कपट क्या पालोगे कैसे पाओगे उसको और कहां मिलेगा वो तुमको वो जब तुम्हारे साथ है रोम रोम में समाया है आज वही अजनबी है तुम्हारे जिसके बिना तुम नहीं हो तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं है आज उसी को कहते हो तो कि उसका कोई अस्तित्व तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो निवेशियन अमृतम मर्त्यम चा चाह हिरे हिरण हिरण्यन सबिता रथेना आज उसी की तो है इस देह में वो जल मग जल रही हैं जगमग तो चेहरे पे रोशनी है वाणी में ओझ है नेत्रों में ज्योसना है बोल रहे हैं सुन रहे हैं सोच रहे हैं बुद्धि और विवेक है सब कुछ बैंक में रखा है क्या तुम्हारा बैंक से लाते हो सांसे और आज पैसे के लिए तुमने मानवीयता खोई है पूछो अपने आप से क्या आपस में विश्वास है तुम्हारा यहां आते हो तो हमको भी समझाते हो स्वामी जी हिसाब किताब तो होना चाहिए हमने कहा पैदा चवालीस बरस में तो हमने किसी से किया नहीं बोले नहीं इससे सब खराब नहीं तुम खराब न हो जाते देखो सब हमारे बच्चे हमें प्यार ही नहीं करते हैं अपने मन से सब पुता ही करा रहे सब कर रहे हैं और मैं पीछे भागता फिर रहा हूं पहले खर्चा तो पता ले तो ले बोलते नहीं तो हम कर एक वो है और एक वो भी आने वाले हैं जो सोचते हैं कि कहे ना कब जाए ले इन सबको मिटाए ना दे हा? बहुत बड़ी जगह है फिर तांत्रिक लीला करेंगे करोड़ों रुपए उतरेगा क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसमें ज्यादा फंसते हो क्योंकि आपने जिंदगी को जब धंधा बनाया है तो धंधेबाज ही तो गुरु मिलेंगे आपको और वही तो आपको अच्छे लगेंगे एक सत्यनिष्ठ कहां से आपके गले में उतर पाएगा हाँ कहा उतर पाएगा और जो लोभ के पीछे भाग रहा है वो गोविंद के पीछे कैसे जाएगा अपने से पूछो सवाल करो देवो याद दे चलो उस आत्मा की देवता की राह चले वो लेने आया है वो देवयान है तो भीतर से स्वतः ब्रह्मांड से क्यों ना ज्योति बन देवयान से जाए वहां चिता की लकड़ियों पर पित्र यान पर चांडाल की आग लेकर बारह ही को तेरह ही करके और महाशूद्र बन के जाना क्यों मुकदर हुआ हमारा लेकिन हम तो कमर कैसे बैठे उधर से ही जाएंगे सोचने की बात है सनातन धर्म में कोई रिचुअल्स नहीं है कोई रूढ़ियां नहीं है जो कुछ है वो सब एक प्रकृति और पुरुष का जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है वही डिमॉन्स्ट्रेट होता है व्रतों में त्योहारों में उत्सवों में सर्वत्र यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु हुई पैदा हुए तो बारह जनों का प्रतीक बारह दिन का सूतक मनाया था कि अधूरा रह गया था तो बारह योनि भटक के आ रहा है सूतक बनाओ मरे तो कहा इसका तेरा एक दिन और जोड़ के इसकी तेरा ही बनाओ अरे ये तो फिर महाशूद्र है और तोड़ दो जनेऊ इसका यज्ञोपवीत ये कभी ये जिया है ये महाअधा पापी है इसने लेकर के इस यज्ञोपवीत को गांधी रूप में धारण तो किया लेकिन जीवन संग्राम में यह कभी कृष्ण का नहीं हुआ इसने कभी आत्म तत्व को पाना नहीं चाह ये विषयांत आसक्तियों में फंसा बैठा रहा है तो बोले तो बोले अब इसके पैर दक्षिण करो दक्षिणायन ले चलो इसको शहर के दक्षिण में नदी के किनारे ले आओ उसे शमशान घाट में ले आए कहने लगे देवो याति भुवना पश्चिनी जाना तो इसे देवत्व की राह में था सो ये नहीं गया बोले तो बोले अब इसको पिशाच की राह पति दक्षिणायन भेजो इसको सोने की लंकाए ढूंढता था दक्षिण लंका में आया है शमशान घाट ही तो लंका है क्योंकि यही तो तुम्हारी स्मृतियों का अंतिम पड़ाव है यही सब कुछ उतार के जाना है सारी जिंदगी शमशान बन के चाहिए हो भी तो इस स्वर्णिम लंका में शमशान घाट में आए हो तुम तो। और लंका का राजा कौन है कौन है रावण अब वो जाति का कौन है ब्राह्मण है महाब्राह्मण खड़ा है वहां महापात्र जो है दर्शन कर ले उसके तुम्हारी ये थोथी पंडिताई ये बम नहीं तुम्हें यही तो तुम्हें लाई यहां पर विद्वान वो भी था विद्वान तुम भी तो कहा क्या बेटे से कहो जलाए उसको क्योंकि उसी की विषांतता में ही तो फंसा बैठा रहा है इसने भगवान खोए इसने हर दिन ईश्वर जलाया है और आसक्तियां कमाई है बड़ा भक्त है तो कहा अब इसको आग नहीं दू तो बेटे ने पूछा आग कहां से लाऊं कहा दो ही आग होती है या तो चंडाल के यहां से आएगी और या आत्मा की आग आखिष्षण रज बोले इसको कौन सी आग देनी बोले वो आत्मा की तो ले नहीं पाया तो बोले चंडाल से कहो भैया पैसा ले आग दे खरीद के आग लाओगे और अच्छे पैसे लेगा और बारह ही तेरह ही हो जाएगी जो तुम्हारी कपाल क्रिया करेगा वो बेटा अपवित्र हो जाएगा घर के लोग भी उसे नहीं छूएंगे वो भाप आरामदेम बैठेगा भीतर नहीं जाएगा उसको फेंक के खाना डालेंगे क्यों क्योंकि तुम प्रेत बन उसमें वास करोगे तो अरे पूजा पाठी मरते ही पहले योनी कौन सी हुई जोर से बताओ प्रेत की रखा है तुम्हारा धर्म कर्म पूजा पाठ तुम्हारे सामने और फिर भी ऐठे बैठे उसी केंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनोगे फिर ब्रह्म भोज में भी वो ब्राह्मणों के साथ ही बिठाया जाएगा चाहे जिस जाति का क्यों क्योंकि वो नहीं खाएगा प्रेत खाएगा इसकी इंद्रियों से और फिर तब पात्र उठा के देखोगे कौन सा चित्र बना तो किस योनी में गया हो रोज उठाते हुए कर और जाग नींद खुलती नहीं तुम्हारी अरे कुंभकरण क्या सोया था तुम तो वावा सोए हो तुमने तो कुंभकरण को भी लज्जित किया हुआ है हम सब तभी तो हम जागते नहीं है तभी तो हम स्वयं को जानना नहीं चाहते हैं। तो वही इस ऋचा ने कहा आ कृष्ण रजसा वर्तमान हो अमृतम मर्त्यम अरे मरने वाले अंधी राहों में भटकने वाले आ आज भीतर चल और आत्मा श्री कृष्ण में आत्मज्योतियों में ब्रह्मज्वालाओं में अपने जीवन के हर सांस को क्षण को निवेशित कर दे कैसे कर दे कि स्व जगत में ही डूब के जीना है और निमित्त जगत में सेवा करनी है तो देखन को गोविंद है और सेवा को संसार इसी में है उद्धार याद रखना और जो संसार को देख रहे हैं उन्हें अंतकाल में भगवान नहीं दिखते थे चाहे जितना प्रयास कर ले, उनको अपने सारे कपट जाल दिखेंगे बस गोविंद ही नहीं दिखेंगे और फिर उनका उद्धार कैसे हो जाएगा इसी को वेद को हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में हैं और नारायण वहां वेद का अमृत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं सुदामा साथ में है हमने सुदामा की भोली और चंट दोनों कथाएं सुनी है सु माने होता है दिव्य अलौकिक दाम माने ज्योति सुदामा का भी अर्थ कर लो। एक भोली अलौकिक आत्म ज्योतियों वाला उसे हम क्या कहेंगे सुदामा दाम माने ज्योति प्रकाश ज्योति और शिक्षा पूरी हुई है कृष्ण और बलराम जाने लगे हैं इस बीच में क्योंकि वो युवराज थे इसलिए उनका कोई भी आना गुरुकुल में नहीं आ सकता था राजा कान सन्यासी को गुरुकुल को वर्जित है कारण बताए थे जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा माते से ज्यादा धनी तो सुदामा है उसके तंदुल तो आपने स्वीकारे लेकिन हे गुरुदेव हे गुरु मां चाह के भी महाराज हमारे अभिभावक यहां कोई सेवा नहीं कर पाए और आज हम जा रहे हैं और संदीप ने ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु भाव और गुरु ऋण दोनों से मुक्त करता हूं क्योंकि तो मैं तुम्हारा नियमित गुरु था आत्मा के अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं होता है आत्मा ही सबका गुरु होता है आत्मज्ञान ही गुरु ग्रंथ है और मैंने वो तुम्हें ग्रंथ सब पढ़ाए ज्ञान दिया है तुम्हारे भोलेपन में मैं संदिपनी तुम्हारा गुरु बना लेकिन मेरा ब्रह्म तो घटघटवासी है मैं किसी को अपने से नीचे कैसे कर सकता हूं नारायण ही तो हो जाएंगे तो बालको आज से तुम गुरु ऋण और भाव दोनों से मुक्त हो और तुम जा गुरु माता से भी उन्होंने विनय करी तो उन्होंने भी कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि एक आत्मा से हटके कोई इच्छा नहीं की जा सकती उपरांत पौराणिक कथाओं में उनका एक पुत्र था जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए भगवान गए है न हरी अनंत हरि कथा अनंत था है न और इस प्रकार उन्होंने उसको भी लौटाया और यहीं उनको शंख की प्राप्ति हुई जैसा कि कहते हैं जबकि शंख की प्राप्ति गुरुकुल में ही होती है शंख ही नहीं शंख चक्र गदा और पाद सभी हम गुरुकुल से ही पाते थे है ना? क्योंकि तो गुरुकुल की ये चार ही प्रमाण है ये सर्टिफिकेट है हमारे कि शंख के सदृश में वाणी जिसकी ये शंख मिला दृष्टि जिसकी सुदर्शन है जो एक नारायण का सब में भाव रखता है और संकल्प जिसकी गदा है कि किसी भी विषयानता पर वो फिसलता नहीं वो अपने लिए अतिशय निर्मम है अपने को कोई छूट नहीं देता इस गदा की तरह वो पुष्ट है और युद्ध स्तर पर विषयों से लड़ता है और कमल की कोमलता उसके जीवन से कभी जाती नहीं वो कीचड़ में कमल की तरह निर्लेप है इस विषयांत जगत में और उसी कोमलता के साथ प्राणी मात्र में नारायण है तो वो सचराचर को अर्पित है ये चार सर्टिफिकेट है गुरुकुल के यहाँ डिग्री को लादे पशु है डकारता हुआ भैंसा है पढ़ के जो आया और यहां ये चार सर्टिफिकेट और वो, वो दोनों गुरुकुल से लौट चले हैं महाराज स्वयं लेने आए हैं उनको हाँ और भगवान बलराम और श्री कृष्ण लौटे हैं तो महाराज उग्रसेन सेन चिर प्रतीक्षारत हैं कि कृष्ण लौटे और वो उनको मथुराधी सुशोभित करके स्वयं अपने धर्म की राह जाए वन धर्म को धारण करें क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति लिपटता नहीं था वो जानता था जीवन एक यात्रा है सब कुछ यात्रा है ये धरती भी निरंतर यात्रा कर रही परिक्रमा करती है सूरज की तो यहां स्थिर और स्थायी वो भी क्या सकता है सांसें और धड़कनें यात्री हैं निरंतर बढ़ती रहती हैं आगे रक्त भी निरंतर यात्रा करता है नाश्ता रहता है गर्भस शिशु भी घूमता रहता है जीवन एक यात्रा है और हम तो बिल्कुल जम के बैठ गए हैं यात्री नहीं हैं तभी तो हम धुल नहीं पाते हैं तभी तो हम सुधर नहीं पाते हैं तभी तो हम विषांता को छोड़ नहीं पाते हैं अरे किसी के साथ किया गया कपट दुराव बै भाव मेरे स्वभाव को सड़ा ही तो देगा उसके उसका रक्षक तो नारायण है वो तो बच जाएगा तू कैसे बच पाएगा तूने तो प्रभु को भी नकार करके ये सब बटुरा है उद्धार अब कैसे होगा वही बात है कि जब ये आतंकवाद उग्रवाद जो भी कहो ये शुरू हुआ था कश्मीरी इशू तो पीएम चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लिया जाए तो कहीं मत कीजिए झेल जाइए थोड़े दिन कुछ बरस द, दस बीस बरस पच्चीस बरस हम जी लेंगे। बोले उसके बाद कहा उसके बाद ये उनकी संस्कृति बन जाएगी और खुद ही बर्बाद हो जाएंगे और आज हर घर बर्बाद है वहां उनकी अर्थव्यवस्था चूरा है जिसे तुम पाकिस्तान कहते हो। और आदमी आदमी को खाता हुआ है लूटता हुआ है दूसरों के घर गुंडे बन के जो गए थे अब वो ही घर में ना आएगी इसलिए दूसरों की बुराई करने वालों वो तुम्हारी की गई बुराई तुम्हारा निश्चित रूप से सर्वनाश करेगी क्योंकि यहां तो वो घर बना लेगी वहां तो गई हो लौटी अरे भाई वहां तो वो यात्री थी आई हो गई किसी ने भाव लिया किसी ने नहीं लिया सबने किनारा कर लिया अपनी सुरक्षा कर ली लेकिन तेरे घर से अब कैसे जाएगी तेरा घर तो उसका गढ़ है और अब तेरा उद्धार नहीं तेरी बुराई ही तुझे अगले जन्म ले जाएगी अब तेरा कपट ही ले जाएगा तेरे सड़े विचार ही ले जाएंगे अब तुझको अब देवयान तू तो कैसे पाएगा और ये उनके भोले बचपन को मन के खाली घड़ों को हम इस अमृत ज्ञान से गुरुकुल से भर के पच्चीसवें वर्ष उन्हें लौटाते थे ग्यारहवें साल होते थे, थे और 14 वर्ष का तो पूरा उनका जीवन है ही है राम का वनवास वाला भगवान राम वाला क्यों इतना समय तो लगता ही था और अगर पढ़ने में थोड़े नेखे धुए तो सुदामा की तरह बरस चार छे और उनको रुकना पड़ेगा वो बिंदु चले जाएंगे सुदामा जी अभी पढ़ाई करेंगे <laughs> ये होता था ये उस युग की बात है आज तुम अपने को नहीं जानते तुम सिर्फ कपट जीते हो झूठ जीते हो और तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारा उतार हो जाएगा दुनिया जो जी नहीं तुम कपट का घर हो गए जिनके प्रति किया वो तो उसको के निकल जाएंगे उन्होंने भावे नहीं लिये तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा क्या होगा ये अपने अपने आप से पूछो इसलिए जाने अनजाने भी किसी के साथ बुराई मत करो लौटे हैं गोविंद मथुरा दुल्हन सी सजी है आज कृष्ण मथुराधीश सुशोभित हो रहे हैं और जरा संध की छाती फट गई है की कि मेरे बेटे के हत्यारे को मेरे समी उग्र ने आज मथुराधीश घोषित किया है जो मेरे जामाता कंस का स्थान था आज अपने बेटे के हत्यारे को इन्होंने राजी दे दिया उसने कसम खाई है कि वो मथा का सर्वनाश करेगा ये हमारी कहानी है कि हर सम्मान के पीछे मत भूल की जरा भी खड़ा है जो अभी यश मिला है उससे जलने वाला जरासंध तेरे हर ओर बैठा है क्या देखा नहीं कि एक व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो दो व्यक्ति जल जाते हैं जरा संत तो हम सब में रहता है किसको क्यों मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला और ये मनोवृत्ति है और सब एकदम से भगवान बन जाते हैं कहना है, स्वामी जी आप ये क्यों कहते हो कि गांजा भांग नहीं खाओ भोलेनाथ पे तो चढ़ता है हमने <laughs> अच्छा तो तुम भी भोलेनाथ हो क्या बात है बड़ी ऊंची अवस्था आ गई भाई तुम्हारी अरे भोलेनाथ प्रलय के देवता हैं हर गांजा भांग हम इनको चढ़ाते थे कि भोले आप तो हर विश्व को अमृत करने वाले हो तो ये जहर आपको अर्पित है और हमें अपने रूप का नशा दो वहां लोग त्यागने जाते थे राजा आवारा गर्दी करने जाते है ना? देवताओं को बदनाम करके अपने कपट को सही साबित करना चाहते हैं। आपका उदार कैसे होगा क्योंकि मुहूर्त तो गांजा भांग खाते नहीं उसको दिखा के लियोगे तो तुम्हें तो तुम्हारे सर्वनाश को कौन बचा पाएगा वहां त्यागने जाते हैं प्रलय की अग्नियों में हे देवाधिदेव महादेव क्षीर सागर मंथन के समय आप ही ने विषा पान करके सारे संसार को निर्भय किया था हम पिछले ऋषि में तो प्रथम ऋषि में पढ़ गए हैं हाँ अब तो हम कई ऋषि पढ़ चुके हैं तो आपने ही सबको भयमुख किया था भोलेनाथ तो आज ये झूठ कपट लोग ये और ये संसारिक सारे नशे भोले नाथ तुझे अर्पित है और भोले मुझे रूप का रस विषय वासना में न जाऊं किसी में न जाऊ मेरा तेरी प्रलय की अग्नियों में आक आकृष्ण रजसा वर्तमान इन्हीं में, में, में मेरा वास हो इन्हीं में, में मेरा स्थान हो और निवेशन और इसी में मेरे जीवन की हर सांस क्षण पूजा भक्ति सब निवेशित हो सब इसी में हाँ, मेरी पूजी बनकर के लगे अमृतम और मुझे अमर होने की अमरत्व की राह मिले मैं उस अमृत्व को जाऊं मैं मृत्यु की ओर जाने वाला हूं विषयों में तथा नाना प्रकार के भटकाओं में जाने वाला हूं हे भोलेनाथ यह सब तुमको अर्पित है कि मैं फिर इन गंदगी में कभी ना जाऊं आज हमने पवित्र राहों को भी गंदा किया है और बड़े भक्त होने का स्वांग भरा है और हमने वेद की हर ऋचा का प्रत्येक ऋषि का अपमान किया है जब जब हम इनसे विपरीत गए यहां सनातन धर्म से प्रस्फुटित होती हुई सनातन धर्म संस्कृति में राज्यों और साम्राज्यों में भी विषांतताओं को कोई स्थान नहीं था ये सब जो आप पेंट रंगा हुआ देख रहे हो ये गुलाबी के अंतरालों की देन है राजाओं के महल गुरुओं के स्थान अतिशय पवित्र होते थे यहां तक कि राज महल की राज दरबार में भी कभी नृत्य और गान नहीं होता था जो आज आप इंद्र की अपसराए नचाया करते केवल मंदिर में नृत्य होती थी। वो भी वैकुंठ नाथ के सामने और उसे धर्म पूर्वक ही लिया जाता था विषयातता को कोई स्थान नहीं था लेकिन क्योंकि हजारों साल के अंतराल बीच में से गुजर गए और विदेशों की जूठन को लेके आप पलते रहे तो आपको लगा कि शायद हमारे यहां भी यही सब होता था ऐसा कभी नहीं होता था एक धर्म और संप्रदाय विशेष में जब तपस्वी लोग बहुत जो पूजा पाठ करेंगे जब वो मर करके जाएंगे स्वर्ग में उनका जो भी वैकुंठ है स्वर्ग है तो मालूम है उनको वहां क्या मिलेगा सोलह साल की सुंदर परियां और तेरह साल के छोकरे भी और हमारे यहां तो यहां पहले ही सब कुछ छोड़ा है तो वहां क्या करेंगे <laughs> जहां विशांतता ही धर्म है मजहब है और जहां वे विचार को ही वो अपने वैकुंठ में देखते हैं आपने उनकी नकल कर डाली और गालियां आज आप अपने पूर्वजों को दे रहे हमने उनसे पूछ लिया था ये तो ठीक है जो आपने बताया कि वह बैकुंड से बड़ी उनका बाबा जगह है वहां तो ये सब मिलेंगे लेकिन मैंने कहा सुनिए जब आपकी माँ जाएगी तो उसको क्या मिलेगा आपको तो मिल गए उसको क्या मिलेगा उल्टी सीधी जरूर बातें वो भी धर्म मजहब के नाम आज हमें ईमानदारी से वेद को अपने जीवन में उतारना होगा और जितने पर्व और त्यौहार हैं सनातन धर्म के हम उन्हें कभी मैला नहीं होने देंगे कभी गंदा नहीं करेंगे और ये शरीर किसका जिसने बनाया उसका कौन बनाता है इसे आत्मा वैकुंठना स्वयं बनाते हैं प्रभु स्वयं बनाते हैं तो प्रभु का बनाया ये देवालय है शरीर मेरा हम इसे मैला कैसे कर सकते हैं हम इस शरीर में गंदी सोच कैसे ला सकते हैं हम इस शरीर में रहते हुए किसी के प्रति कपट झूठ फरेब कैसे कर सकते हैं हमें हर सांस अपने से पूछना होगा इसी को हमने आज की ऋचा में जाना है वेद की समृद्धि में पाया है आए इस ऋचा को एक बार फिर ले लें। आ आकृष्ण रजसा वर्तमानों निवेशन अमृतम आवाज देता हूं मैं तुझको मैं मुझको पुकारता हूं अपने अंतर ही को कह रहा हूं आ कृष्ण आवा चले उन ज्योतियों की राह ब्रह्मज्वालाओं की रजसा वर्तमानों जिन्होंने धूल के एक एक कण को यज्ञ करके पवित्र करके हमें ये पावन रूप ये शरीर दिया उस आत्म जो आ, उस आत्मा की राह चलें आत्माग्नों की राह चलें निवेशन अमृतम और अमर होने के लिए उसमें निवेशित हो जाए आओ अपनी आत्मा से योग करें आओ आत्माओं में डूब जाएं आओ क्या आत्मस्थ हो जाएं है ना मार्द्य जो मरणशील जीवन है हमारा उस सब को आज अमर राह लगाएं हिरण सविता रथेना इस शरीर रूपी रथ में वो स्वर्णिम ज्योतियों का सूर्य जो है सविता सूर्य जो आत्मा है वो आज इस शरीर रथ में को स्वर्णिम बनाए है ज्योतिर्मय बनाए हैं देवो याति आवाज उस देव के पीछे चलें आवाज उसकी राह लें